पातंजल योग प्रदीप सिर्दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा ये दोनों चेतन तत्व के सबल अर्थात मिश्रित रूप हैं इसलिए लेखक के व्यक्तिगत विचार के अनुसार स्वामी दयानंद जी का सिद्धांत द्वैतवाद ही है स्वामी दयानंद जी ने शुद्ध चेतन तत्व अर्थात परब्रह्म का वर्णन विशेष रूप से इस कारण नहीं किया कि उस समय का जन उसके समझने में अयोग्य था और उनका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार और धर्म रक्षा था स्वामी दयानंद जी के समय में हिंदू समाज और वैदिक धर्म जैसी विकट परिस्थिति में मृत्यु की ओर जा रहा था उसका उदाहरण किसी भी पूर्वाचार्य के समय में न मिल सकेगा स्वामी दयानंद जी का हिंदू धर्म और समाज की निम्न प्रकार की दुर्दशा को हटाना मुख्य उद्देश्य था पहला वैदिक धर्म का नाना प्रकार के मत मतांतर और संप्रदायों में विभक्त होकर परस्पर एक दूसरे का विरोध करना दूसरा एक ईश्वर उपासना के स्थान में न केवल अनेक देवी देवताओं किंतु भूत प्रेत भीर पैगंबर कब्र मजार आदि को सांसारिक कामनाओं के लिए पूजना तीसरा मूर्ति पूजा का दुरुपयोग और मंदिर तीर्थ आदि पवित्र स्थानों में नाना प्रकार के दुर्व्यवहार चौथा गुण कर्म स्वभाव को छोड़कर जन्म से जाति की व्यवस्था मानने के कारण ऊंची कहलाने वाली जातियों की प्रमाद के कारण अवनति और नीची कहलाने वाली जातियों की उन्नति के मार्ग में रुकावट इसका परिणाम रूप सारे हिंदू समाज की अधोगति पांचवा स्वयं अपने गुण कर्म और स्वभाव को ऊंचा बनाने की अपेक्षा एक दूसरे को नीचा छोटा झूठा और अपूर्ण बतलाकर अपने को ऊंचा बड़ा सच्चा और पूर्ण सिद्ध करने की आश्रित चेष्टा इस प्रकार हिंदुओं में परस्पर भ्रातृभाव समानता आदर और सत्कार का अभाव छठवा ऊँचे सवर्ण कहलाने वाले संकीर्ण हृदय मनुष्यों का नीची कहनाल वाली निर्धन जातियों का न केवल धार्मिक सामाजिक और नागरिक अधिकारों का हरण करना किंतु उनके प्रति पिशाचवत अत्याचार करके उनको दूसरे मजहबों के जाल में फंसने के लिए मजबूर करना सातवां, बाल विवाह वृद्ध विवाह आदि नाना प्रकार की कुरूतियाँ स्त्रियों को शुद्रा बतलाकर उनको जन्म धार्मिक अधिकारों से वंचित रखना विधवाओं के साथ अन्यायपूर्वक दुर्व्यवहार आठवां हिंदुओं के सामाजिक धार्मिक राष्ट्रीय नागरिक और व्यक्तिक आदि सारे अंगों में स्वार्थमय जीवन नौवां, सार्वभौम वैदिक धर्म को मूर्खता और अज्ञानता से संकीर्ण करके न केवल अन्य मतावलंबियों के लिए उसमें प्रवेश का द्वार बंद कर देना किंतु अपनी झूठी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने वैदिक धर्मी छोटी छोटी बातों में अपने से पृथक करके विधर्मियों के जाल में फंसने में सहायक होना दसवा उपयुक्त सारे दोषों में से अनुचित लाभ उठाकर दो विदेशी मजहबों का न केवल विद्याहीन छोटी जाति वाले गांवों, पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले अनपढ़ हिंदुओं को किंतु नीलकंठ जैसे बड़े बड़े अंग्रेजी पढ़े हुए विद्वानों को पौराणिक कथाओं में अयुक्ति और दोष दिखलाकर अपने मजहब के जाल में फंसाना ग्यारहवें राष्ट्र का परतंत्र होना विदेशी राजा के कारण देशभक्ति प्राचीन सभ्यता और धर्म भाषण के प्रति प्रेम का अभाव दासता के विचार विदेशी भाषा संस्कृति और सभ्यता की ओर प्रवृत्ति इत्यादि इत्यादि